उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों पूजा के योग माता और बहनों आचार्य मान और प्रिय ब्रह्मचारियों शिविर का आनंद अब तक भी वो मन में जो है वो चढ़ा हुआ है उसका आनंद का नशा उतरा नहीं है तो नशा तो उतारना ही पड़ेगा कितना ही आदमी का नशा हो एक न उसका उतरता ही है तो वापस हम अपनी ऋषि दयानंद जी महाराज की जो उपदेश मंजरी है उसके माध्यम से कुछ वेद के संबंध में चर्चा करते हैं तो अपना प्रसंग ये चल रहा था कि वेद एक ऐसा सार्वभौमिक और सर्वस्वीकृत और कालातीत ग्रंथ है कि जिसके बारे में जो भी बुद्धिजीवी कहता है जो भी बुद्धिमान व्यक्ति वेद के संबंध में अगर कहता है तो वो जो कुछ कहता है वो वास्तव में वेद की महत्ता को ही प्रकट करता है हाँ अगर कोई व्यक्ति अपने मत से ग्रस्त है अपने संप्रदायों से उसकी बुद्धि अंधकार में फंस गई है तो वो विद्वान होते हुए भी वो सत्य बात नहीं कह सकता क्योंकि एक पढ़ा लिखा विद्वान भी तमोगुणी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है लेकिन जो सात्विक बुद्धि रखते हैं और जो विद्वान भी हैं धार्मिक हैं वो निसंदेह वेद को पूरे विश्व के प्राणियों के लिए एक हितकारी चिकित्सा ही बताएंगे कि वेद जो है वो सबकी चिकित्सा है अब वेद की में सबकी चिकित्सा है है अथर्वेद का आप अगर अध्ययन करें तो उसमें बहुत सारे मंत्र आपको ऐसे मिलेंगे जल चिकित्सा का उसमें वर्णन है शल चिकित्सा का उसमें वर्णन है प्राण चिकित्सा का उसमें वर्णन है क्या वेद में नहीं है और इसी तरह के अगर हम तीन वेदों को भी देखें तो यजुर्वेद में कर्म करने की प्रेरणा दी गई है कर्म करिए गुरुवन्नी कर्माणी और ना जाने कितने ऐसे मंत्र मिलेंगे जहां पर कर्म की मुखता है इसका मतलब यह नहीं कि उसमें ज्ञान और उपासना का वर्णन ही ना हो केवल श्राम में ही उपासना का वर्णन हो मुख्य रूप से यजुर्वेद कर्म की प्रशंसा करता है और कर्मशीलों की प्रशंसा करता है कर्मवान की प्रशंसा करता है ओम क्रतो स्मर क्रतो किसके लिए आये कर्मशील जीव तू कर्मशील रहते हुए अपने पूर्व का और अपने भविष्य का स्मरण कर तूने पहले क्या किया और भविष्य में तू क्या करने वाला है और ईश्वर को साथ में जोड़ ईश्वर को छोड़ करके अगर तू कुछ भी स्मरण करेगा वो स्मरण तेरा दोष युक्त होगा तो आज विषय अपना ये चल रहा है कि वेद में वीज रूप में सभी विद्याएं उसमें प्रविष्ट हैं हालांकि बीज केवल विद्वानों को ही दिखाई देता है नींब किसी किसी को ही दिखाई देती है भवन सबको दिखाई देता है नींब चूंकि अंधेरे में रहती है तो इसी तरह जो विद्वान है वेद के या जो शास्त्रों में पारंगत हैं, उनको पता लगता है कि वेद में इस विद्या का बीज किस मंत्र में है इस विद्या का बीज इस मंत्र में है इस विद्या का बीज अमुक मंत्र में है सामान्य व्यक्ति को पता नहीं लग पाएगा तो ऐसे जो महान ज्ञान के भंडार वेद हैं उसको कोई कहे कि ये तो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुए हैं क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी उत्पन्न करेगा वो पूर्ण नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि जीवात्मा का ज्ञान पूर्ण नहीं है अपूर्ण ज्ञान जीवात्मा जो रखता है या अपूर्ण ज्ञान रखने वाला जीवात्मा क्योंकि अल्पजता उसका स्वाभाविक गुण है वो कभी सर्वज्ञ नहीं बन सकता जैसे हमारे जैनी भाई कहते हैं ना कि कोई अपने किसी साधु को देखते हैं तो कहते हैं कि अब ये तो सर्वज्ञ हो गए मेरे से भी एक कहने लगे कि महाराज आप तो सर्वज्ञ हो गए मैं, मैं तो अल्पज्ञ हूँ तुम्हारे महात्मा हो गए होंगे तो हो गए होंगे सर्वोज मैं तो आर्य समाज ही और आर्य समाज में जीव को सर्वज कभी माना ही नहीं गया क्योंकि अगर जीव को सर्वज मान ही लिया जाए तो फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता है हम तो अपनी आंख के बारे में भी नहीं जान सकते कि आंख की रचना कैसे हुई है कितने तत्वो से हुई है कितने परमाणुओं से हुई है कैसा लेंस बना है कैसे इसकी पुथलियां बनी है कैसे इसके पर्दे बने हैं मोटी मोटी जानकारी हम बता सकते हैं लेकिन शरी जानकारी एक आंख का चिकित्सक बता दे ये कभी संभव नहीं हो पाएगा ईश्वर का पूर्ण ज्ञान कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता ईश्वर का पूर्ण ज्ञान कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि जीव का स्वाभाविक गुण है अल्पज्ञ कम सामर्थ्य रखता है अब कोई यह है कि जितना ज्ञान ईश्वर का है जितना भी ज्ञान है वो मैं सब जान सकता हूं ये तो छोटे मुंह बड़ी वाली बात हो जाएगी क्योंकि ईश्वर ने चारों वेदों में जितना ज्ञान दिया है इतना ही थोड़ी है या इतना ही है आप लोग क्या समझते है? इतना ही थोड़ी है बहुत ज्ञान है इसलिए उसको कहा है अनंत ज्ञान है उसका स्वभाव अनंत है उसका ज्ञान अनंत है उसके कर्म अनंत हैं हम उसकी गिनती नहीं कर सकते तो चारों वेदों में जितना ज्ञान जीवात्मा के लिए आवश्यक है या जितना धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए जितना उसने आवश्यक समझा उतना प्रारंभ में चार ऋषियों के हृदय में संकल्प के द्वारा उसको परमात्मा को आवश्यकता हुई कि मैं इन चार ऋषियों के हृदय में वो जान दूं और वो जान में दे दिया तो इसी बात की पुष्टि के लिए स्वामी जी एक मनुस्मृति का श्लोक उदृत करते हैं वो कहते हैं कि देखो भाई अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम् दुदोहो यज सेजु शाम लक्षणम ये मनुस्मृति का श्लोक है अध्याय अध्या एक और श्लोक तेईस कहते हैं कि यज्ञ सिद्ध्यार्थम उस परमात्मा ने क्या किया ये सृष्टि बनाई सृष्टि किसके लिए बनाई हमारे आपके लिए बनाई तो हम आप क्या करें हम आप करें क्या तो कहते हैं कि उसका उद्देश्य इस श्लोक में बताया यज्ञ सिद्ध्यर्थम डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने इसके दो तीन अर्थ किए वो कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए ये भी अर्थ निकल सकता है और यज्ञ जो है वो ईश्वर का नाम भी है प्रथम समोल्लास में यज्ञ ईश्वर के लिए हुआ है तो ईश्वर के ज्ञान की सिद्धि के लिए और ईश्वर ने जो बनाया है उसकी सिद्धि के लिए तो इस तरह से कोई भी अर्थ हम यहां से निकाल करके हम ये कह सकते हैं कि चाहे यज्ञ की सिद्धि के लिए चाहे परमात्मा की सिद्धि के लिए चाहे जगत के विविध प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए अथवा स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही बिना वेद के बिना ज्ञान के आदमी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता अशुद्ध ज्ञान तो ठीक है अशुद्ध ज्ञान से बहुत आगे बढ़ सकता है पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है पर बढ़ता नहीं है वो पीछे ही खिसकता चला जाता है अशुद्ध जान से आदमी बढ़ता नहीं है शुद्ध जान से ही उस आदमी की आत्मिक और सामाजिक और आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति होती तो कहते हैं कि यज्ञ सिद्ध जगत रूप यज्ञ की सिद्धि के लिए परमात्मा की यज्ञ की सिद्धि के लिए या धर्म अर्थ काम रूप यज्ञ की सिद्धि के लिए क्या किया उस परमात्मा ने तो कहे कि अग्नि वायु रबिभ्यस्तु अग्नि यहां पर अग्नि का अर्थ ऋषि लिया गया है शिष्य के प्रारंभ में जो अग्नि ऋषि हुए जो सब जीवों में सबसे पवित्र थे लोग एक प्रश्न उठाते हैं कई बार कहते हैं कि ईश्वर ने चारों वेदों का ही ज्ञान क्यों दिया पांच वेदों का दे देता अच्छा अगर पांच वेदों वेदों तो का दे देता तो फिर तो फिर कहते कि छह वेद का दे देता तो ये प्रश्न तो कभी समाप्त नहीं होता इसको कहते हैं अशोक वाटिका न्याय लोग प्रश्न उठाते हैं कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में क्यों रखा अगर वो किसी और वाटिका में रख देता तो फिर भाई प्रश्न खड़ा हो जाता कि सीता जी को रावण ने उस वाटिका में क्यों रखा कोई जहां रावण को समझ में आया वहां सीता को रख दिया उसकी जैसी भी समझ थी तो ईश्वर ने चारों वेदों में जितना ज्ञान जीव को चाहिए जितनी उसे आवश्यकता है जितने से वो अपना काम चला सकता है उतना ज्ञान चारों वेदों में दे दिया तो कहते हैं कि वायु अग्नि ऋषि और वायु तो अग्नि ऋषि के ऊपर या अग्नि ऋषि के हृदय में ऋग्वेद के ज्ञान का अवतरण हुआ ऋग्वेद के ज्ञान का स्मरण हुआ कैसे ज्ञान का स्मरण हुआ अपने मानी जी जी बैठे हुए दो दिनों से आपके प्रवचन सुन रहे हैं और बहुत लाभ ले रहे हैं तो उस पर मैं नहीं जाता तो अग्नि ऋषि और वायु ऋषि और रवि रवि आदित्य तो इन तीनों वेदों का ज्ञान यानी अग्नि पर ऋग्वेद वायु पर यजुर्वेद और आदित्य पर सूर्य पर सामवेद अब आप ये थोड़ा सा विचार करें कि इसमें यद्यपि तीन का ही नाम आया है और चार वेद होते और ऐसे बहुत सारे मंत्र आपको मिलेंगे यजुर्वेद में ऋग्वेद आदि का में जब वेद उत्पत्ति का प्रकरण शुरू किया तो वहां तस्मात सर्व होता ऋचा सामान्य जज्जेरे और उस मंत्र में चारों वेदों की चर्चा है अब यहां पर आप देखिये कि तीन का ही नाम लिया जा रहा है अग्नि वायु रबी तो इसका ये समाधान विद्वानों ने किया है कि वेद में तीन प्रकार की विद्याएं होती हैं। यजु का संबंध है कर्म के साथ में ऋग का संबंध है ज्ञान के साथ में और साम का संबंध है उपासना का में। अब ऋग यजु साम जो ये तीन वेद हैं, इन तीन वेदों को ना लेकर के ये यहां पर मानना चाहिए कि जिन मंत्रों में ज्ञान का वर्णन है जिन मंत्रों में कर्म का वर्णन है जिन मंत्रों में उपासना का वर्णन है ऐसी त्रय विद्या का ज्ञान परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में किया एक तो यह समाधान हो सकता है एक दूसरा समाधान यह भी हो सकता है कि मीमांसा दर्शन के हिसाब से कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो गाए जाते हैं गीतीसु समाख्या और कुछ ऐसे होते हैं जो छंदोबद्ध पाद व्यवस्था जिन मंत्रों की पाद व्यवस्था छंदोबद्ध होती है यानी जो गाए नहीं जाते कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनमें छंदों के द्वारा पाद व्यवस्था बनाई जाती है और शेष यजू और जो बच गए वो यजु तो जिन चारों वेदों में जो मंत्र छंदोबद्ध है पाद व्यवस्था के अंतर्गत है वो मंत्र है वो किसी वेद में आए हो और जो गाय जाते हैं वो मंत्र किसी भी वेद में आए हो उनका एक तरीका अलग है और शेष यजु और जो गा, गाय ना जा करके पढ़े जाते हैं गद्य की तरह पढ़े जाते हैं वो मंत्र चाहे किसी भी वेद का हो वो गद्य में आ जाएगा तो इस दृष्टि से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि वेदों चारों वेदों में तीन प्रकार के मंत्र हैं तो छंदोबद्ध पाद व्यवस्था और गीतीशु समाख्या और शेष यजू आप स्वामी जी ने सत्याग प्रकाश में जो इसका अर्थ लिखा उसका मैं भाव बता रहा हूं पंक्तियों का स्वामी जी लिखा है कि अग्नि वायु आदि चार ऋषियों के माध्यम से अग्नि वा, वायु आदि चार ऋषियों के द्वारा ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया और उस ज्ञान को ब्रह्मा जी ने पढ़ा और ब्रह्मा जी के ज्ञान के बाद फिर आगे की ऋषियों ने पढ़ा और इस प्रकार से परंपरा चल पड़ी तो यहां कहते हैं कि यज्ञ धर्म, अर्थ, काम, की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु, रवि अग्नि, वायु आदि ऋषियों के द्वारा अग्नि, वायु आदि ऋषियों के माध्यम से ऐसे लगाना चाहिए आदि तो आदि में क्या होगा कि वो चौथा भेद जो इसमें छूट गया है उस वेद का भी यहां पर ग्रहण हो जाएगा तो अग्नि, वायु, आदि ऋषियों के माध्यम से उस परमात्मा ने धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए क्या किया तो कहते हैं कि ऋग यजु शाम लक्षणम त्रयम ब्रह्म सनातनम ये जो तीन वेद हैं, ऋग यजु और साम। तो कहते हैं कि ऋग यजु और साम ये जो तीन वेद है ब्रह्म सनातनम और ये वेद कैसे है? सनातन हैं ब्रह्म का अर्थ है यहां पर वेद सनातन से हैं सदा से चले आ रहे हैं और कैसे चले आ रहे हैं तो स्वामी जी ऋग्वेद आदि भाषिका में उदाहरण के रूप में बताते हैं बीज अंकुर अंकुर जैसे बीज होता है और बीज बोने के बाद कुछ दिनों के बाद अंकुर निकल आता है वृक्ष बन जाता है और वृक्ष के बाद फिर बीज आता है फिर उससे अंकुर बनता है फिर पौधा बनता है फिर वृक्ष बन जाता है तो इसी तरह से जब जब सृष्टि उत्पन्न होती है तब तब ये ज्ञान सृष्टि के आरंभ में ही ऋषियों को देता है और उसके बाद जब सृष्टि की प्रलय हो जाती है तो ये चारों वेदों का ज्ञान ईश्वर के ज्ञान में रहता है यानी ये वेद कभी ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता ईश्वर के ज्ञान में तो हमेशा ही बना रहता है बाकी जीवात्माओं के ज्ञान में कैसा है ये बीज अंकुर जैसे अंग बीज अंकुर पौधा वृक्ष और फिर नष्ट हो गया उसके बाद फिर बीज फिर अंकुर फिर पौधा फिर वृक्ष तो इस तरह से बीज अंकुर न्याय के समान वेद जो है वो सनातन है सदा से है और आगे कहते हैं कहते हैं हो। तो उस परमात्मा ने यज्ञ की सिद्धि के लिए धर्म अर्थ काम आदि की सिद्धि के लिए अग्निवायु और रवि आदि के द्वारा सूर्य आदि के द्वारा ये जो तीन जो वेद हैं, जिनमें धर्म और अधर्म की व्याख्या की गई है ऐसे लक्षण वाले ऐसे लक्षण वाले वेदों को दुदोह परमात्मा ने दोह करके प्रकट किया मनन करके प्रकट किया ये इसका अर्थ है अब आगे चलते हैं स्वामी जी कहते हैं कि श्रेष्ठ पदार्थों के विवेचन करने के लिए उसी तरह ईश्वर के ज्ञान प्राप्त अर्थ बुद्धि सामर्थ्य का संपादन करना यह वेदाध्यन का प्रयोजन है स्वामी जी कहते हैं कि वेद को पढ़ना क्यों चाहिए क्यों हम वेदों का अध्ययन करें तो मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो नया नया जानने के लिए उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती रहती है किसी भी उम्र का व्यक्ति हो उसको नया सीखने की नया जानने की नया कुछ प्राप्त करने की नया देखने की इच्छा स्वतः ही उत्पन्न होती है तो मनुष्य के अंदर ये जो इच्छा है कहते हैं कि ये इच्छा जो है वो इतनी बलवती है हमारे अंदर कि जब हम अपने चारों ओर सृष्टि की विभिन्नता दिभन्न, देखते हैं लोगों को तरह तरह के उनके रूप देखते हैं किसी की ऊंची नीची योनियां देखते हैं कोई गधा है कोई कुत्ता है कोई कम बुद्धिमान है कोई बहुत बुद्धिमान है कोई बहुत धनी है कोई बहुत गरीब है तो इस प्रकार की सृष्टि में जो विभिन्नता जो देखता है बुद्धिमान व्यक्ति और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के दर्शन करता है तो उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है शिष्ट पदार्थों के विवेचन के लिए तो हम इनका विवेचन करें ये जो योनिया है स्वामी दर्शनानंद जी कहा करते थे ये ये जेल है हम सब जेल में हैं शायद हम कभी सोचते नहीं होंगे कि हम जेल में हैं लेकिन हम सब जेल में हैं कैसी जेल में है जैसे आप अजमेर कारागार को आप देख करके आओ जो खूखवार अपराधी होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था जो कम अपराधी होते हैं उनकी अलग व्यवस्था यानी हर एक का वहां पर अलग अलग ढंग से उनकी कोठरिया बनी हुई है क्यों तो इससे क्या पता लगता है कि कोई बहुत अधिक बुद्धिमान है तो वो बहुत अच्छी जेल में है भले ही अच्छी जेल में पर जेल तो जेल है बंधन तो है ही चाहे सोने की हथकड़ी पड़ी हो कि लोहे की पड़ी हो हथकड़ी तो है ही वो तो स्वामी जी कहा करते थे कि ये योनियां जो है ये सब जेल हैं और हम इन सब में अपना कर्मफल भोगने के लिए आए हैं इसलिए ईश्वर इस निर्दयी नहीं है कि उसने इतना दुख क्यों रख रक रखा है इतना अत्याचार हो रहा है इतने लोग खराब हैं, कोई किसी की कि सुन नहीं रहा है तो कहते हैं कि ये सृष्टि संबंधी जो विवेचन है वो मनुष्य ही कर सकता है और आगे क्या कहते हैं कहते हैं उसी तरह ईश्वर के ज्ञान प्राप्त और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि सामर्थ्य का संपादन करना ईश्वर की सृष्टि का या ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है मेधा चाहिए या मेधाम बुद्धि से काम नहीं चलेगा उसके लिए मेधा चाहिए और वो मेधा हमें कांस मिलेगी तो कहते हैं कि याम मेधाम देवगणा ईश्वर से प्रार्थना करता है उपासक कि हे प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए ऐसी शुद्ध पवित्र बुद्धि दीजिए कि जिससे मैं अपना समाज का और राष्ट्र काम निरंतर करता रहूं। जैसी बुद्धि आपने ऋषियों को विद्वानों को प्राप्त कराई थी वही बुद्धि मुझे दीजिए तो कहते हैं कि सृष्टि की विवेचना के लिए और ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए और बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए वेदों का पढ़ना बहुत आवश्यक है और आगे क्या कह रहे हैं यही प्रयोजन है वेदाध्यन का और वेदाध्यन का ये प्रयोजन तो है ही लेकिन साथ में और क्या प्रयोजन है कि वेद के अध्ययन को करके दूसरों को भी वेद की ओर प्रेरित करना वेद की महत्ता बतलाना ईश्वर की सृष्टि का अवलोकन करके जो नास्तिक हैं, या जो गलत ज्ञान में हैं, या जो अंधेरे में हैं, उनके अंदर जाकर के प्रकाश करना ताकि वो ईश्वर के स्वरूप को सही मान लेवे ईश्वर के स्वरूप को ठीक से सिद्ध करें नहीं तो आप देखेंगे कि कितनी कितनी गलत धारणाएं हमारे धर्म ग्रंथों में हैं कि पढ़ते हुए भी हंसी आती है बाइबल में देख लीजिए कुरान देख और पुरानों में देख लीजिए पुराणों में देख लीजिए कैसी कैसी धारणा ईश्वर के संबंध में कुश्ती लड़ता है ईश्वर और उसकी नष्ट जाती है बताइए ईश्वर कुश्ती लड़ेगा किसके साथ लड़ेगा वो ईश्वर की बराबरी का होना चाहिए फिर तो ऐसी ऐसी धारणा तो कहते हैं कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो दूसरों को बताए और आगे कहते हैं कि वेदोत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्यास जी ने संग्रह अर्थात संहिंता बनाई ऐसा आजकल के पंडित लोग कहते हैं स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वेद जो है वो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए अच्छा कौन से ब्रह्मा से उत्पन्न हुए स्वामी जी जिस ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं और पौराणिक जिस ब्रह्मा से वेद की उत्पत्ति मान रहे हैं तो पौराणिक भाई हमारे जिस ब्रह्मा से वेद की उत्पत्ति मान रहे हैं वो मनुष्य है उससे चारों वेदों की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी वो पढ़ा नहीं था लिखा नहीं था फिर वो वो कैसे उसने अपने अंदर वेद का ज्ञान ग्रहण कर लिया तो इसलिए वेद किसी मनुष्य नामक ब्रह्मा से उत्पन्न ना होकर के वो आदि सृष्टि में जो जिन चार ऋषियों का वर्णन किया है उन्हीं चार ऋषियों से ब्रह्मा ने वेद पढ़े और उससे फिर उन्होंने विस्तार किया और कहते हैं कि व्यास जी ने संग्रह किया यानी व्यास जी ने संहिंता बना दी चारों वेदों को इकट्ठा कर लिया और कहते हैं कि ऐसा आजकल के पंडित लोग कहते हैं परंतु भाई स्वामी जी कहते हैं परंतु भाई इसमें उनकी भूल है क्योंकि मनु ने लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा इन चार ऋषियों से वेद सीख फिर आगे वेद का प्रचार किया यानी ब्रह्मा जी को सीधा सीधा ईश्वर से जान प्राप्त नहीं हुआ नहीं तो स्वामी जी चार ऋषियों का वर्णन क्यों करते अच्छा बहुत से लोग कुतर करते हैं कुतर कैसे करते हैं कि ये बताओ कि जब चार ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया जा रहा था तो उनकी आयु कितनी थी किस समय दिया था शाम को दिया था कि सुबह दिया था कि दोपहर को दिया था ये ऐसे ऐसे कुतर के देकर के वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जब तुम्हें अपने इतिहास का ही थी ठीक से पता नहीं है तो तुम हमसे साथ साथ क्या करोगे अब ये कौन बता पाएगा कि कि दोपहर को दिए थे कि शाम को दिए थे कि आधी रात को दिए थे कि क्या खा करके बैठे थे वो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वही सुबह का समय सात्विक रहता है तो सुबह का समय दिया है वेद का ज्ञान और वो भी एकदम नहीं दिया उपदेश मंदिर में स्वामी लिखते हैं कि पांच वर्ष तक मनुष्य इसी तरह घूमते रहे यानी अपने स्वाभाविक ज्ञान से काम चलाते रहे और जब उनको थोड़ा सा होश आया तो ईश्वर ने देखा कि ये जो चार ऋषि हैं, यही सबसे अधिक पवित्र हैं, यही वेद ज्ञान के अधिकारी हैं, यही हमारे ज्ञान को संभाल सकते हैं तो फिर उनको वेद ज्ञान दिया तो कहने का मतलब है कि अनुमान से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं तो सुबह के समय दिया और क्या खा करके बैठे थे भाई सात्विक पदार्थ खा करके बैठे होंगे तामसिक पदार्थ खाने वाले को तो वेद ज्ञान मिलेगा नहीं राशि को भी नहीं मिलेगा सतो गुण वाले को भी मिलेगा तो कहते हैं कि ये जो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा को वेद ज्ञान मिला ईश्वर से ये उनकी भूल है क्योंकि मनु ने लिखा है ये चार ऋषियों को वेद ज्ञान दिया और फिर ब्रह्मा ने उनसे सीखा और फिर आगे वेद का प्रचार किया ब्रह्मा जी का चतुर्मुख ऐसा नाम है ब्रह्मा जी के चार मुख अभी भी दिखाते हैं। इनकी आप वो देखिए इन्होंने इंटरनेट पे वो डाल रखी है गीता तो गीता पे क्या दिखाते हैं वो चार वेद ब्रह्मा वाले दिखाते हैं एक मुख इधर एक मुख इधर एक मुख पीछे एक मुख आगे मतलब इतनी बेतरतीब बात है कि अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रही कि ब्रह्मा चार मुख वाला कैसे हो सकता है कैसे सोता होगा वो अच्छा अगर हमें कोई पता लग जाए चार मुख वाला आदमी ऋषि उद्यान में आया है तो ऋषि उद्यान तो क्या पूरे विश्व में जहां जहां खबर जाएगी लोग उसको देखने चले आएंगे तो ये सृष्टि नियम से विरुद्ध है और ईश्वर सृष्टि नियम से विरुद्ध कोई काम करता नहीं है वो सृष्टि के अनुकूल ही करता है चमत्कारों की कहानियां किसी महापुरुष के साथ तो जोड़ी जा सकती है उसको प्रसिद्ध करने के लिए लेकिन ईश्वर कोई चमत्कार नहीं करता यह सृष्टि सबसे बड़ी चमत्कार है इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा ये मनुष्य का शरीर है ना ये सबसे बड़ा चमत्कार है तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का मतलब यह नहीं कि उसके चार मुख थे तो कहते हैं चतवारों वेदा मुखे यश ब्रह्मा बहुरी समास है कि चारों वेद जिसके मुख में थे अर्थात चारों वेदों का ज्ञान का गहन अध्ययन जिसने किया था उसका नाम ब्रह्मा है तो ये व्याख्या उचित है और आज भी हम जब कोई विशेष यज्ञ होता है तो ब्रह्मा किसको बनाते हैं किसी अनपढ़ को तो नहीं बनाते ना विद्वानों में जो सबसे अधिक विद्वान है जैसे अपने आदरणीय आचार्य सत्यानंद जी वेद बागी इनको ब्रह्मा बनाते हैं क्योंकि इन्हो चारों वेदों का अच्छी तरह से अनुशीलन किया है बहुत कुछ लिखा है इन्होंने वेदों के समुद्र में तो कहते हैं ब्रह्मा का अर्थ है कि चतवारों वेदा मुखयस इति चतुर्मुखा वो चार मुख ब्रह्मा बाला ब्रह्मा समझना चाहिए इससे ये नहीं समझना चाहिए कि सचमुच उनके चार ही मुख होंगे यदि सत्य में ऐसे चार मुख होते स्वामी जी कहते हैं यदि वास्तव में ऐसे चार मुख ब्रह्मा जी के होते तो बेचारे जी ब्रह्मा जी को बड़ा ही दुख हुआ होता स्वामी कहते ब्रह्मा जी को बड़ा दुख होता कैसे स्वामी जी वाक्य लिखते हैं कि फिर बेचारे सुख से कैसे सोवे अब जिसके चार मुख होंगे वो सोएगा कैसे और रावण की इसी तरह तो दसमुख दिखा देते हैं और दसमुख वाला कैसे सोएगा तो ये सब कल्पना जो है अभी भी हमारे समाज में चल रही है तो जितना हम इसका सही रूप का जो दर्शन है लोगों कराएंगे तो लोगों के दिमाग से निकल जाएंगी और आगे कहते हैं ऐसा समाज करना चाहिए प्रथम आरंभ में ईश्वर जान से इन चार ऋषियों के जान में वेद प्रकाशित हुए और उनसे ब्रह्मा जी ने सीखे और पश्चात उन्होंने सारी दुनिया भर में फैलाए और उनसे मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए उनका वेद ऐसा नाम है और पहले ऋषि लोग एक दूसरे से सुनते हैं इसलिए श्रुति ऐसा वेदों का नाम है ये पुस्तक रूप में तो बहुत बाद में आए पहले हमारे देश में परंपरा चलती रही थी सुन सुन के याद करना बिरजानंद जी ने किससे पढ़ी अष्टाध्यायी वो तो पढ़ भी नहीं सकते थे क्योंकि प्रजा प्रजाचक्षु थे तो कहते हैं कि वो प्रातःकाल बताते हैं सुनते हैं सुनने की बात है बाकी आरणी जिज्ञासू जी बताएंगे कि वास्तविकता क्या है कहते हैं कि किसी पंडित के मुख से वो स्वयं अष्टाध्याय सुबह आकर के दोहराया करता था और सुन सुन करके अष्टाध्याय याद कर ले हमें तो देख करके भी जल्दी याद नहीं होती तो कहते हैं कि शुरुति की जो परंपरा है ये वर्षो तक चलती रही हजारों बरसों तक चलती रही उससे इसका एक नाम पड़ गया सुर्ति सुनकर के सुनकर के याद कर लेना तो गुरु ने शिष्य को पढ़ाया शिष्य फिर अगले शिष्य का गुरु हो गया वो शिष्य अगले गुरु का शिष्य हो गया वो शिष्य गुरु बना फिर अगले का शिष्य हो गया इस तरह से परंपरा से परंपरा से वेद ज्ञान जो है वो हमारे तक पहुंचा और पुस्तक रूप में तो आ जाया बल्कि आज इसलिए आया कि स्वामी दयानंद जी महाराज की कृपा से ही वेद आया सामने नहीं तो आता भी नहीं वो तो कहते थे कि इसको तो नरकासुर उठाकर के ले गया पाताल लोक में तो स्वामी जी कहते थे कि मैं उसके मुख से छुड़ा लाया पढ़ो इनको समझ हो गया ठीक तो अब इस विषय को ही समाप्त करते आगे की चर्चा फिर कल